वेताल 25 पहली कहानी काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था उनका वज्र मुकुट नाम का एक लड़का था एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल में गए घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किल्लोल कर रहे थे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 दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर राजकुमार से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने उसकी ओर देखा, तो वो उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रह गई। फिर उसने किया क्या? कि जुड़े में से कमल का फूलने काला कान लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया, और फिर अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश होकर अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है न ठिकाना वो कैसे मिलेगी? दीवान की लड़की ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वो सब कुछ बता गई है। उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने यह बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूं नाथ से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतपाट राजा की बेटी हूं पांव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम बदमावती है हर छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो इतना सुनना था कि खुशी से फूल उठा बोला मुझे देश ले चलो दोनों मित्र वहां से चल दिए, घूमते फिरते सैर करते कई दिनों बाद वे लोग उसी शहर में पहुँचे। राजा के महलों के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतर पड़े और बोले माई हम सौदागर हैं हमारा सामान पीछे आ रहा है हमें रहने को थोड़ बुढ़िया के मन में ममताओं मढ़ाई। बेटा, तुम्हारा घर है। जब तक जी में आए रहो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम करती क्या हो? तुम्हारे घर में कौन-कौन है तुम्हारी गुजर-बसर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा लड़का राजा की चाकरी में है मैं राजा की बेटी बुढी हो जाने से अब घर में ही रहती हूं। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल चली जाती हूं। राजकुमार ने बुढिया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुधी पंचमी को तुम्हें तलाप पर जो राजकुमार मिला था वो आ गया है। अगले दिन जब तो उसने राजकुमार का संदेशा उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाचा मारा और कहा मेरे घर से निकल जा। मुरिया ने घर आकर सब राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार तो हक्का भक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा हे राजकुमार आप घबराएं नहीं उसकी बातों को Uus ne däsos ungliaan sfeet channdan me marii. Isse uska muntalab hai kiya abhi däs roj channdani ke hai. Unkei bietnene pere me anndhiri rata me willungi. Däs dyn ke baat büđhiyan ne pher raja kumari ko shok se vyaakul ho gya. Divaan samjaya ismei hiran honneki kiya उसने कहा कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है तीन दिन और ठहरो। तीन दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुँची। इस बार राजकुमारी ने उसे पटकार कर पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की � समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी इत्र लगाया हथियार बांधे दो पहर रात बीत जाने पर वो महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी वो उसे भीतर ले गई अंदर के हाल देखकर तो राजकुमार की आंखें खुल गईं एक से एक बढ़कर चीजें थी रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहा। जैसे ही दिन निकलने को आया, उसने उसे छिपा दिया। रात को फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बेदगए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा, तो उसने बता दिया। बोला, वो मेरा बड़ा Bada chaturhe. Uskki hosiariise hi to Rajkumari ne kaa. Mä uskillei badiabaija bojän banvati ho. To musse khilaakka tassalli deka loitaana. Khana saat meleka. Rajkumar apne metre ke nehi miile the. Rajkumar ne miile per. Saara rajkumari ko. Mäne tumari chaturai ki saari baate patakkaa. Phejii. Saari baate patadi he. Tabi to usne दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ, वो तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती। इसलिए उसने इस खाने में जहर मिला कर भेजा है। ये कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला नहीं। अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चलें। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए, तो उसकी बाई जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसे ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ कि तुम यह गहने लेकर बाजार में बेच आओ कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहां ले आना राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि यह मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं गुरु को भी पकड़वा लिया गया सब के सामने पहुंचे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 तो था राजा को बड़ा दुख हुआ बाहर आकर वो योगी को एक ओर ले जाकर बोला महाराज धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है योगी ने जवाब दिया राजन ब्राह्मण गौ स्त्री लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए यह सुनकर राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ लेकर अपने नगर लौटाए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, अब ये बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने रा� और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया राजा ने पाप किया जो बिना विचारे अपनी बेटी को देश निकाला दे डाला राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया बेताल बोला राजन सुनो एक कहानी और सुनाता हूं वेताल 25 सी वचन संज्ञा टंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप